श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कंध अथाष्टादश्याय वन प्रस्थ और सन्यासी के धर्म दृश्यमानं नईत वस्तुतया पश्ये दृश्यम सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नासवान है इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए यदे तदात्मि जगन्मनोवाक प्राणसंगतम सर्वे तरकेण स्वस्थ त्यक्त स्मरेत सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे ज्ञान विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः साक्चरे दिधि गोचर ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़कर कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे बुधो बालकवत्त कुशलो जड़वरे गोचरिया वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले निपुण होकर भी जड़वत रहे विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचारवान रहे वेदवादर तो न सन्न पाखंडीन है तुक संस्कवाद विवादे न कंचित पक्ष समाश्र उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे पाखंड न करे तर्क वितर्क से बचे और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले नोदुजे दिजे जनम चो दये अतिवादान्तिकेत नावंडित कंचन देहमुद्वैर चिद वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्विग्न न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सहले किसी का अपमान न करे प्रिय उद्धव संयासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे ऐसा वैर तो पशु करते हैं एक परोजात्मा भूते स्वात्मन्यवस्थित यथेन्दोदात्रे सो भूतांडकात्म जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है सबकी आत्मा तो एक ही है पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है अलब्धाना विशी काले काले सनम क्वेध् न शिष्य आनभाव भयम दैवतंत्रित प्रिय सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित न होना चाहिए उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है आहाराथम सभी हेतुक्त तत्प्राण धारण तत्व विमृश्यते तेनाली विमुच्य भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए ऐसा करना उचित है क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है यदि क्षयोपन्ना आद्याेष्टमुता परम तथा वासस्तथा श्याम प्राप्त प्राप्त भजेन्नि संयासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छे या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले वस्त्र और बिछैने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे शौचमाचमनम स्नान न तो चोदनयाचरेत अन्या निमान ज्ञानी यथा हम निेश्वर जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ वैसे ही ज्ञान पुरुष भी शौच आचमन स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि होकर न करे नस विकल्पाख्याम आदेहांता ख्या तथा संपद्य ते मया क्योंकि ज्ञान पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीत भी होती है तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है दुखों दर के सुकामे में सोजात निर्वेद आत्मवान अजिशी तम अधर्मो गुरेत उद्धव जी यह तो ही ज्ञानवान की बात अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है तब वह विरक्त हो जाए और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे तावत परिचरेत भक्त श्रद्धा वानन सूजक यान गुरु वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी ना निकाले जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे यत सदर्ग प्रचंडेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य वैराग्यरहित्रिदंडपजीवती सुराणात्मात्मस्थम निहृते माम अभीपक्वस्माच्च विधीये किंतु जिसने पांच इंद्रियां और मन इन छहों पर विजय नहीं प्राप्त की है जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्ध रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं छीड़ नहीं हुई है इसलिए वही श्लोक और पर दोनों से हाथ धो बैठता है भिक्षो धर्म समो हिंसा तप इच्छा बनो कस घृणो भूत रक्षे ध्याच से सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा ब्रह्मचर्य तप शौचा मधुपासनम गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे उसके लिए भी ब्रह्मचर्य तपस्या शौच संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए इतमां स्वधर्मे न भजन नित्यम अन्य भाक सर्वभूते सुमदभाव मद्भक्तिम्दते दृढ़ जो पुरुष इस प्रकार अन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है भक्त्योदान पाईन सर्वोक महेश्वर सर्वोत्पत्त्ययम ब्रह्म कारणम्बोपया उद्धव जी मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है एते स्वधर्म निर्लित सत्व निर्जातमदति ज्ञान विज्ञान सम्पन्नो नाचिरा इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान के संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है वर्णाश्रमताम धर्म एस आचार लक्षण सदभक्ति तो निश्रेय कर मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ए तत्ते भीतम साधो भवान पृख्यति यधर्म संयुक्त भक्त पर तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है इस श्री मद्भागुते महापुराणे पारमस्याम सहितायाम एकादश स्कंधेषाद्याय